कारण प्राणी नाम नहीं है तो इसके साथ जुड़ता सीधी कारण वो जो धर्म है नो हाँ। धर्म है नहीं नहीं है तो आगे ही जगत की स्थिति का कारण तथा अच्छा। जगत की स्थिति का कारण जो या धर्म लिखा है नगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों विष्णु भगवान प्रकट हुए कृष्णाची वाक्य अलंकार में है कृष्णा कृष्ण रूप से और प्रकट हुए किस रूप से प्रकट हुए और कृष्ण रूप से कौन प्रकट हुआ है विष्णु कौन प्रकट हुआ है किस रूप से विष्णु प्रकट हुए हैं और कैसे क्या करें जो रूप है था। था। तो से स्वरूप जी कृष्णा हाँ कृष्णाशील समुभू है ना उधर विष्णु है ना ऊपर है विष्णु है ना तो नारायण नामक विष्णु कृष्ण रूप से प्रकट हुए और उसके पहले और भी कुछ शब्द है उनको देखेंगे वसुदेवास वसुदेव से देवक्याम देवकी के गर्भ में वसुदेव से देवकी के गर्भ में कृष्ण से प्रकट हुए कौन प्रकट हुए विष्णु प्रकट हुए है अंतिम शब्द या है ना अंत्यम का अर्थ लिखेंगे स्वेच्छा निर्मित नाथी कमरी में जा सकते हो आ, आ, स्वेच्छा निर्मित न माया मये स्वरूपेण क्या लिखा? स्वेच्छा निर्मित न मायामयन स्वरूप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 तो भगवान का जो स्वरूप है वह उनकी इच्छा से निर्मित है उनकी इच्छा, इच्छा, इच्छा से निर्मित है वाल्मीकि रामायण के उत्तरखंड में एक कथानक आता है कि इस संग्राम में धर्मात्मा देवताओं की विष्णु भगवान ने मदद की और ये पापी असुर भाग करके मुनि के आश्रम में गए तो भृगु मुनि की पत्नी ने उनको छिपा लिया वहाँ पर विष्णु भगवान वहां पर गए तो उनको ठीक से बताया नहीं भ्रगु की पत्नी ने तो विष्णु भगवान को क्रोध हुआ जो तुम पापी लोगों को आश्रय देती हो तो उनकी पत्नी का सिर काट दिया विष्णु ने तो भ्रगु को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने साफ दिया कि जिस प्रकार पत्नी के दुख से हम दुखी हो रहे हैं ऐसे तुम ही पत्नी के दुख से दुखी हो गए दे दिया क्रोध में आकर साफ दिया और क्रोध निगृहत हो जाने पर जब स्वस्थ हुए तो उनको बहुत दुख हुआ कि हमने किसको साफ दे दिया अरे भगवान को ना तो साफ लगता है ना तो बरदन लगता है भगवान से बड़ा कौन है उन्होंने सोचा कि यदि हमने साफ दिया है भगवान साफ नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी इस साफ दिया और लगा नहीं तो उन्होंने तफ करना शुरू किया इससे कि भगवान हमारे साफ को स्वीकार कर रहे हैं <laughs> अब तपस्या करनी शुरू की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए भगवान ने कहा कि हम अवतार लेंगे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 माया गुण गोफार निज इच्छा निर्मित सुनो की भगवान का जो शरीर है भगवान का जो स्वरूप है वो निज इच्छा निर्मित मतलब तो यहाँ पर ध्यान देना निर्मित है स्वरूप अपनी इच्छा से निर्मित स्वरूप से और स्वरूप कैसा है माया मये माया अपनी इच्छा से निर्मित माया मय स्वरूप से शंकर वास्तव के अनुसार भगवान के जो शरीर है वो सभी मायामय है एक निर्जय से चिन्ह मात्र तो सत्य है और सब कैसा है मायामय है मायामय कहा जाता है वो अत्यंत आश्चर्य का जनक है वरिष्ठों सिद्धांत के अनुसार भगवान के जो शरीर है वो मायामय नहीं है वास्तविक है कभी नजर में भक्तों के आते हैं कभी नजर में नहीं आते हैं जब नजर में नहीं आते हैं तो अभाव हो जाता है भगवान का ऐसा नहीं कह सकते है तुकार महाराज ने कितने कल्प से लिखा है बिठल भगवान वहाँ है अच्छा कल्प से लिखा है और कुंडली भक्त तो अभी कल में हुए हैं। तो तुकार महाराज की वारिश सत्य है कि भगवान तो पहले से वहाँ विद्यमान है कुंडली के को निमित्त बनाकर सबके नेत्रों के सामने उपस्थित हुए हैं। पहले से थे लेकिन पहले सबको दर्शन नहीं दे रहे थे कुंडली को निमित्त बनाकर सबको दर्शन देने लगे हैं पहले से तो भगवान के जो स्वरूप है ये कोई माया में नहीं अगर सिद्धांत के अनुसार सब वास्तविक है पहले से विद्यमान है संकर सिद्धांत के अनुसार मायामय है तो संकल से पढ़ाया जा रहा है तो उसके अनुसार यहाँ का क्या है मायामय स्वरूप अपनी इच्छा से निर्मित मायामय स्वरूप से पंक्ति लगेगी नारायण नारायण नामक विष्णु वसुदेव से देवकी के गर्भ में अपनी इच्छा से निर्मित मायामय स्वरूप से प्रकट हुए ठीक है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 क्योंकि ब्राह्मण के लिए बहुत ज्यादा सदाचार धर्म कर्म सभी शास्त्रों में लिखे हैं और उनका पूरा पूरा जो पालन करेगा वो जो है सत्य भाषण करना इस ब्राह्मण को कभी झेस नहीं बोलना सत्य भाषण करना और संग्रह नहीं करना विषय भोग के लिए ब्राह्मण से नहीं मिलता है उसको किस लिए मिलता है त्याग प्रस्ताव के जीवन जिये भले ही रुपया पैसा पास में न रहे भूखे रहे लेकिन ईश्वर का चिंतन करे इसलिए ब्राह्मण शरीर श्रेष्ठ माना गया है कि उसके कर्म बहुत ऊंचे हैं कर्मों से श्रेष्ठ माना गया है तो ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा के लिए जब ब्राह्मण की रक्षा होगी तो ब्राह्मण ही अच्छा आचरण अच्छा अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी सोचेंगे हमको भी अच्छा आचरण अच्छा अच्छा करना चाहिए है ना ब्राह्मण अच्छा आचरण करने से क्या होता है की सबकी आचरण करने के लिए प्रवृति होती है तो नारायण नामक विष्णु पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए वसुदेव से देवती के गर्भ में अपनी इच्छा से निर्मित माया में स्वरूप से श्रीकृष्ण रूप में प्रकट हुए और ऊपर की जो पंक्तिया है ना उनको भी देख लीजिए कल शीघ्रता में हो गई थी नारायण नामक नारायणा विष्णु है ना नारायण नामक विष्णु और इसका विशेषण ऊपर क्या है आदि कर्ता वो आदि करता मतलब सृष्टि के आदि करता, करता कौन है नारायण नारायण है ना देखो इसमें आरंभ में ही शंकराचार्य ने किसका नाम लिखा है नारायण का लिखा है बहुत जगह नारायण को पर शंकराचार्य सब शब्दों में लिखते हैं शंकराचार्य रामानुजाचार मध्वाचार सब तो जगह नारायण शब्द का ही प्रयोग करते हैं प्रभ के लिए और वह सब अभिन्न है नारायण है शंकर है लिखा है सब एक ही है कि नारायण शब्द का ही प्रयोग करते हैं सभी आचार्य ज्ञानेश्वर महाराज ने किस शब्द का प्रयोग किया है, है? मोम तो हो गया मतलब पहले और आगे अच्छा ठीक है अब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये नारायण नामक जिसमें जिसना अर्थ लग गया और आगे देखेंगे कि किस स्थिति में प्रकट हुए हैं तो उसको भी बताते हैं नहीं? पहले से पंक्ति देखेंगे दीर्घ का दीर काल है ना कि दीर्घ काल तक सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वालों के अंत में अनुष्ठात्र नाम का अर्थ है सकाम सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के और अंत का अध्ययन कर लेना देखो सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने से क्या होता है वासनाओं की वृद्धि हो जाती है तो काल तक सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के अंतरकरण में कामनाओं की वृद्धि होने से कामों है ना कामना का क्या होता है इच्छा कामनाओं की वृद्धि होने के कारण जब कामनाएं बढ़ जाएंगी वासनाएं बढ़ जाएंगी तो विवेक विज्ञान अधिक होगा या कम होगा तो यही मान है ना इस कारण से कार होते हुए छीण होने वाले कौन होंगे विवेक विज्ञान किस कारण से ऐसी होंगे काम कामनाओं की वृद्धि होने से वृद्धि होने से क्या होगा विवेक और विज्ञान होगा कि क्षीण होने वाले विवेक विज्ञान जिसका हेतु है जब विवेक विज्ञान क्षीण हो जाएगा तब धर्म की वृद्धि होगी की अधर्म की वृद्धि होगी अधर्म की वृद्धि में क्या हेतु है विवेक विज्ञान का क्षीण होना पंक्ति लगाइए दीर्घ काल तक का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के अंतरकरण में कामनाओं की वृद्धि होने के कारण क्षीण होने वाले विवेक और विज्ञान हेतु है, है जिनके ऐसे अधर्म की वृद्धि होने पर अघर्मे अभिभूत माने है ना अघर्म की वृद्धि होने पर या अधर्म का अधर्म क्या है ठीक है अधर्म की वृद्धि होने से क्या धर्मे प्रवर्धम और धर्म की yes. नहीं नहीं हो गया क्या? एक मिनट अधर्मेर yes. था ना, ना, ना यहाँ पर yes. तृतीया है yes. देखो नष्ट क्षीण होने वाले विवेक विज्ञान हेतु है जिसका ऐसे अधर्म से तृतीया है ना ऐसे yes. अधर्म से धर्मे अभी माने ऐसे अधर्म के द्वारा धर्म का ह्रास होने पर या धर्म के दब जाने पर धर्मे अभिभूमि माने का क्या हुआ धर्म का ह्रास होने नाश पर इतना ध्यान रखना समान व्यक्ति वाले का एक साथ उनमें करना चाहिए तो यहाँ पर देखना अभिभूमि माने सब्तमी है धर्मे भी सब्तमी प्रनात है ना और ये विवेक विज्ञान हेतु तृतीय है अधर्मय तृतीय है तो उनका एक साथ उनमें करेंगे कि छीन होने वाला विवेक विज्ञान विवेक छीन होने वाला विवेक विज्ञान रूप हेतु से जन्म ऐसा भी कह सकते छीन होने वाला विवेक विज्ञान रूप हेतु किसका है अधर्म नहीं अधर्म का ठीक है तो छीन होने वाले विवेक विज्ञान रूप हेतु से जन्म अधर्म के द्वारा धर्म का ह्रास होने पर अधर्म के द्वारा धर्म का ह्रास होने पर क्या अधर्मे परिवर्तमान और अधर्म की वृद्धि होने पर जब अधर्म की वृद्धि होगी तो जगत की स्थिति रह सकती है अधर्म हाँ। की वृद्धि होने पर जगत की स्थिति का पालन करने की इच्छा वाले मतलब जगत की स्थिति को बनाए रखने की इच्छा करने वाले कौन युवा आदि करता नारायण नाम विष्णु पृथ्वी के ब्राह्मणों के ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए दस दिवसी देवती के गर्भ में अपनी इच्छा ऐसी निर्मित माया में रूप ऐसी श्री कृष्ण में प्रगट हुई अब पंक्ति लग जाएगी आपको हाँ तो उसमें क्या है यदा यदा ही धर्म से गिला और धर्म से गिलाने गोवती तो धर्म तो की गिलानी यहाँ पे है ना क्या धर्म में अभिभूमि माने ये धर्म की गिलानी कही गई और क्या है जगा जाए धर्मस्थ बी बहुत इम्पोर्टेंट अभ्युत यहाँ पर कहा गया आगे सदातमान तब मैं अपने यहाँ विवेक और विज्ञान विज्ञान यहाँ पर सामान्य ज्ञान लेना है आत्मज्ञान इसात्मक ज्ञान नहीं लेना है सामान्य रूप से जो है ना सदस्य से सब याद लेना है आपको अच्छा आगे आप उसमें क्या है आगे ठीक है उसमें क्या संभवानी आत्म आया ये श्लोक किसी को याद है संभवानी। आत्म आया गीता में पूरा पूरा श्लोक बोलो क्या भी नहीं नहीं नहीं हमने बोला है है पास वाले कमरे में देना सन सन आत्मा आत्मा नाम ठीक है प्रकृति उमान अधिकाया तो समी आत्माया की अपनी स्वा, प्रकृति है स्वाम निष्ठा समी है ना कि मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ है ना? अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसा जो कह गया है तो यहाँ मायाकर्क तो उसमें निघंटू में किया इस संकल्प कि मैं अपने संकल्प से प्रकट होता हूँ या अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ हालाकि शंकर वास्तव में वहाँ मायाकर्क संकल्प नहीं किया है रामानुराचार ने किया है ऐसा किया है वह शंकर सिद्धांत में एक है ये। देखेंगे उसमें जगह है है? है? है? या नहीं फिर दे दे बार वो कम वो तो दे देना दे और कल से बाहर बैठेंगे अब देखिए ब्राह्मण की रक्षण में रक्षि से आदि वैदिको धर्मा क्योंकि ऊपर बताया ना कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए तो ब्राह्मणत्व की रक्षा क्यों तो बताते हैं क्योंकि ब्राह्मण रक्षण न वैदिक धर्म रक्षित क्योंकि ब्राह्मणत्व की रक्षा से वैदिक धर्म रक्षित हो सकता है हमने बताया ना कि जो अच्छा जब ब्राह्मण ही अच्छा आचरण करेंगे दूसरे लोग भी अच्छा करेंगे जब ब्राह्मणों में कमी आएगी सब में कमी आ जाएगी इस अभिप्राय से कहा गया है कि बाबा को अंदर बैठा हुआ इसको है बोलते अभी हैं अंदर अंदर यही यहीं बुला लो बाबा को बुला लो तो यही बुला दो बोला बाबा को यही ले आओ अपने साथ में ले आओ ले ये ले तो जाना। जाना। ले लेकर इसको, इसको तो आप बैठ सकते हैं उधर वाला आवाजी ठीक है ले लो तो, हाँ आराम से यहीं खुल देना देखिए क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा से वैदिक धर्म रक्षित हो सकता है लग गया ये जी करके यहाँ पर ये कर लो कि ब्राह्मण ब्राह्मण से रक्षण नहीं ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म रक्षित हो सकता है जी का प्रयोग करना वर्णाश्रम भेदा नाम तद अधिन तद हेतु है ना हेतु में पंचमी होती है क्योंकि वर्णाश्रम का भेद ब्राह्मणत्व के अधीन है तब से क्या लेना यहाँ पर ब्राह्मणत्व से क्यूँकी वर्णाश्रम का भेद ब्राह्मणत्व के अधीन है जब ब्राह्मण रक्षित होगा तब वर्णाश्रम की मर्यादा रक्षित रहेगी चले आगे ये जो पंक्ति है ना ब्राह्मणत्व ब्राह्मण रक्षण वैदिका धर्मा रक्षिता इसमें हेतु है वर्णाश्रम भेदा नाम तद क्योंकि क्यूँकी वर्णाश्रम का भेद ब्राह्मणत्व के अधीन है ब्राह्मणत्व क्या होगा ब्राह्मणत्व तो एक मुमुक्षा का पर्याय है जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है मोक्ष की इच्छा है वही ब्राह्मण है, है न भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो संसार छूपने की इच्छा हो उसी का नाम ब्राह्मण है सीधी बात है ये क्योंकि ब्रह्म जाना थी की ब्राह्मणा ऐसी भी उत्पत्ति की गई है और दूसरे प्रकार भी किया गया है तो यहाँ अध्यात्म शास्त्र में यही उपयोगी है आगे देखना क्या सा भगवान और वे भगवान भगवान कैसे हैं ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और स्टेज से सदा संपन्न है सदा ले दे ध्यान देना शंकराचार्य सदा शब्द लगा रहे हैं कि भगवान में ज्ञान हमेशा रहता है ऐश्वर्य हमेशा रहता है ये हमेशा भगवान में रहता है तो भगवान को कभी अज्ञान होता है क्या दंडे स्वामी कहते हैं कि अवतार लेने पर भगवान को भी दुख होता है देखो बनवास के समय राम को दुख हुआ सीता के वियोग में अब शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान ज्यान ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेज से सदा सम्पन्न ज्ञान से सदा सम्पन्न उनको शंकराचार्य बता रहे हैं और उनका क्या दिमाग है भगवान जाने है ना भगवान को कभी अज्ञान नहीं होता कभी मुँह नहीं होता वो लीला से कुछ करते हैं ये ध्यान रखना तो ये लिख लेना थोड़ा नए नई लोग है ना ज्ञान लिख भगवान का ज्ञान का है क्या है क्या तो लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा तो अच्छा लिखना कि भगवान भूत वर्तमान और भविष्य के सभी पदार्थों को क्या है? भगवान भूत वर्तमान और भविष्य के सभी पदार्थों को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 हाँ तो सबका नियंत्रण भगवान रखते है लेकिन इसका नियंत्रण करने का सामर्थ्य ही उनका है कोई ऐसी ईश्वर है सबका तो सब वो नियमन कर रहे हैं बहुत कुछ आदमी करना चाहता है नहीं कर पाता है सबके बहुत ऐसे ये है जो चाहे चार व्यक्ति हो नहीं पाता है अगर शक्ति है ना देखिए जो कार्य किसी से जो कार्य बड़े बड़े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 श्री भगवान उस कार्य को अनायासी कर देते हैं ठीक है, है। लिखा आपने तो ठीक है।, है अनायासी अनायासी कर देते हैं ना देखिये है यह अघटित घटना सामर्थ ही भगवान की शक्ति है या अघटित घटना सामर्थ्य ही भगवान की शक्ति है क्या लिखा अघटित घटना सामर्थ है इस अघटित घटना घटना कार्य कर घटना कर हुआ कार्य जो दूसरे से संभव न हो अघटित घटना का क्या है हुआ कार्य जो दूसरे से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 है ना और रामचंद्र ने किसका उधर मरीच किसका था नहीं नहीं उधर नासिक न सिर्फ कंत्री में मरीच था ना तो अनेक वो बहुत तो उसकी मरीज की सेना का तुरंत संघार कर दिया था एक क्षण में संघार कर डाला जल्दी से ऐसा देखिएगा आगे देखेंगे आप ये हाँ तो ये सख्ती हो गया और बल के लिए श्री भगवान संपूर्ण जगत को धारण करते हैं जगत भगवान पर टिका हुआ है पूरा संसार को वही टिकाए हुए है चलिए आपने श्री भगवान संपूर्ण जगत को धारण करते हैं सबको धारण करने का सामर्थ्य ही भगवान का मन है लोग पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है अपनी जगह रहकर कार्य कर रही है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 जी श्री भगवान निर्विकार बने रहते हैं उनका निर्विकार रहना ही है, रहना भगवान हमेशा को भी, भी कोई उनको परेशानी नहीं है पूरे संसार को दाह दिया है तो कोई उनको परेशानी नहीं है कोई उनके चित्त में विकार नहीं है हमेशा प्रसन्न है यही उनका बीर है अब क्या बच्चा तेज बच्चा सबको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 हाँ सबको अभिभुत करके रखना कर। सबको अभिभूत सब करने का सामर्थ ही भगवान का तेज है सबको अभूत करने का सामर्थ ही भगवान का तेज है अच्छा चलिए तो भगवान ये सबसे सदा संपन्न सदा लिखा है ने शंकर तो रखना भगवान ने? को ज्ञान होता है कभी मोह होता है ऐसा कुछ नहीं रन जी स्वामी बोलते हैं क्यों बोलते हैं मालूम नहीं था बोलते शाम को कभी कभी शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते वो तो, तो सदा ज्ञान से सम्पन्न बोला न? न? और वे भगवान वे भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तथा तेज से सदा संपन्न नहीं शक्ति और बल में क्या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 ज्ञान ऐसा करना क्या ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेजो जो सदा संपन्ना भगवान ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तथा संपन्न वे भगवान आगे देखेंगे मूल स्वामूल त्रिगुण त्रिगुणात्मिका तेर्गौन, वैष्णवी माया वशीकृत अपनी मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को भसने करके ठीक है यहाँ ध्यान देना क्या क्या शब्द है मूल प्रकृति है ना अपनी मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को बसने करके यही जो क्या था नारायणा पर अव्य अवद्य के को यहाँ पर क्या कहा है मूल प्रकृति कहा है और वो मूल प्रकृति कात्मिका है है और वही क्या है ये माया और वो विष्णु की है इसलिए वैष्णवी कहा है तथ्य एकदम से अण होता है ना तथ्य एवं इस में क्या हो जाएगा फिर नीत कर देंगे विष्णु है कही जाती है कि अपनी मूल प्रकृति माया दस में करके भगवान उसको दसवे करते हैं अजा अवयो भूता नाम ईश्वर हाँ की अजकार से अजन्मा भगवान कैसे हैं अजन्मा है जो उसको जायते की जहा जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं और नहते ही थी जिसके जो जन्म नहीं लेता है जिसका जन्म नहीं होता है उसे अज कहते हैं कि अजन्मा और है अविनाशी भगवान की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही विनाश होता है कि अजन्मा अविनाशी तथा प्राणियों का ईश्वर भगवान क्या है प्राणियों के षीश्वर है नित शुद्ध बुद्ध मुक्त सुभाव अपी नित्य नित्य को देखना नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी ऐसा है ना शुद्ध तो शुद्ध कार्य यहाँ पर दोष है हाँ भगवान में कोई अविद्या दोष नहीं अविद्या कोई दोष भगवान में तो शुद्ध कार दोष रहित है और बुद्ध कार से ज्ञान रूप बुद्ध का क्या है अच्छा शुद्ध कर ऐसा भी कर सकते दोष विकार रहित कर लेना शुद्ध कर तभी तो हमने क्या बताया अविद्या और मुक्ता कर फिर कर लेना वो बंधन कि ऐसा कर सकते हैं नित्य शुद्ध नित्य गुप्त नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त अच्छा या तो नित्य को अलग भी रख सकते हैं है ना कि भगवान ये नित्य को सबके साथ जोड़ना ठीक है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध और नित्य गुप्त मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी लग जाएगा आ, अपनी माया से देवान जाता की देधारी मनुष्यों जैसे प्रकट हुए देधारी मनुष्यों जैसे प्रकट हुए लक्ष्य के ज्ञात होते कर क्या जाता है लक्ष्य का कि अपनी माया से अन्य देहधारी की तरह प्रकट हुए से क्या हैं? जबकि अन्य की तरह भगवान नहीं है है ना भगवान अन्य धारियों से पर माया के कारण उनको देधारी जैसे उत्पन्न दुवे जान पड़ते हैं तो भगवान को पहचान नहीं सका बहुत तो दूर नहीं पहचान सके तो माया के कारण नहीं पहचाने जा सके अन्य देधारी की तरह भगवान नहीं है भगवान सबसे विलक्षण है अपनी माया शक्ति से देधारी की तरह लगाया है ना इसका मतलब की तरह भगवान है नहीं से महान है कि की तरह हुए से जान पड़ते हैं क्या लोकानुमन और लोक पर अनुग्रह करते हुए से जान पड़ते हैं अच्छा इस पंक्ति को दोबारा लगाएंगे क्या ज्ञान ऐश्वर शक्ति बल वीर और तेज से सरा सम्पन्न हुए भगवान अपनी का मूल प्रकृति वैष्णवी माया को बस में करके अजन्मा अविनाशी प्राणियों का ईश्वर तथा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी अपनी माया शक्ति ऐसी देद, अन्य देदारी प्राणियों की तरह उत्पन्न हुए जैसे तथा लोग पर अनुग्रह करते हुए जैसे दिखाई देते हैं क्यूँकी भगवान कुछ करते नहीं भाषाचार्य के अनुसार है न कृपा तो उनकी हाँ यू दोनों तरफ है आगे ध्यान देंगे तो अभी आगे ये भगवान ने क्या किया है अर्जुन को उप्रेस किया है तो उसके लिए बताते हैं कि कि जैसे लोक में व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कुछ ना कुछ अपना प्रियोजन रहता है अपना स्वार्थ रहता है भगवान का सही स्वार्थ है नहीं है ना? तो भगवान ने क्यों उप्रेस किया उद्धार करने की इच्छा से और किसका उद्धार करने की इच्छा से सभी का उद्धार करने की इच्छा से सबका उदार करने की इच्छा से अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश दिया है भगवान का उपदेश केवल अर्जुन अर्जुन के के लिए लिए नहीं है, है। बल्कि को निमित्त बनाकर पूरे संसार कि अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी भूत अनुग्रह क्षया है न कि प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से अनुजिग्रह क्षया कर अनुग्रहितया प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्राणियों पर कृपा करने की इच्छा से शोक मो मोह महोद निर्जुनायिक मोहध का अर्थ है महोदय है महासागर शोक तथा मोह के महासागर में डूबे हुए अर्जुन के लिए महाभारत युद्ध में अर्जुन को बहुत शोक और मोह हो गया था ये हमारे द्वारा यह मारे जाएंगे बड़ा अनर्थ हो जाएगा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 अपने अपना कोई प्रयोजन ना होने पर भी प्राणियों पर कृपा करने की इच्छा से प्राणियों पर अनुकंपा करने की इच्छा से यहाँ श्री कृष्ण का अध्ययन कर लेना ठीक है भूतान श्री कृष्ण की मतलब भगवान श्री कृष्णा भगवान श्री कृष्ण ने शोक तथा मोह के महासागर में डूबे हुए निम्नाय का थे डूबे हुए कौन, कौन निमग्न है अर्जुन अर्जुन के लिए दोनों प्रकार के वैदिक धर्मो का उपदेश किया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 गुणाधिकारी क्योंकि गुणाधिक मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया गया ग्रीता है ना क्योंकि ये अधिक गुणवान मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया गया अच्छा अनुष्ठीमाना और आचरण में लाया गया और आचरण में लाया गया धर्म प्रचार को पर्याप्त होगा जिस को प्राप्त होगा तो वह प्रचार को प्राप्त होगा गमिष्य की प्राप्त होगा जितनी गदर शब्द में है उनका प्राप्ति अति भी होता है क्यों उपदेश किया जी कर रहे समाज क्योंकि अधिक गुणवान मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया गया और अनुष्ठान किया गया धर्म में प्रचार को प्राप्त होगा ठीक है अब नरमम भगवता यथोद की भगवान के द्वारा उस यथोप्ट धर्म को मतलब भगवान ने जिस जैसे धर्म का उपदेश किया है प्रवृत्ति रूप धर्म का और निवृत्ति रूप धर्म का भगवान ने जैसे यथोकृष्ट ना कि भगवान ने जैसे धर्म का उपदेश किया है वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास ने <coughs> सर्वज्ञ भगवान वेद्यास ने विशेषण किया यहाँ पर सर्वज्ञ और भगवान हाँ वेद्यास भी सर्वज्ञ हैं और भगवान चौथा है ये भी भगवान है ये सर्वज्ञ भगवान वेद ने गीता नामक सात सौ श्लोकों के द्वारा ग्रसित किया या गीता नामक सात श्लोकों के रूप में लिखा किसको लिखा है धर्म को ग्रसित किया अथवा लिखा भगवता करते भगवता श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उस धर्म का जैसे उपदेश किया था वैसा सर्वज भगवान वेद व्यास ने गीता नामक सात सौ श्लोकों में या तो सात सौ हाँ ठीक है गीता नामक सात सौ श्लोकों में लिखा किसने लिखा है हाँ लिखने वाले वेदव्यास है उपदेश करने वाले कौन है गीता शास्त्रम वह या। या गीता समस्त या पूर्वित है ना तद का तो पूर्व वर्णित एक गीता खेल आ गया है ना हाँ मतलब यह गीता शास्त्र समस्त वेदों के अर्थ के सार का संग्रह रूप है चार वेद है ना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 थोड़ा और करते हैं कल ऐसी श्लोक में पहुंच जाना है घर ऐसी अनुग्रह भगवान का मतलब ज्ञात होता है लोकानुग्रह करते हुए से ज्ञात होते हैं भगवान शंकर के अनुसार परमात्ता करता है तो परमात्मा करता है पर में तो लोगों को करते ही है कृपा तो होती ही उनकी परमात्मा कुछ नहीं करते हैं इस दृष्टि से लोकाुग्रह करते हुए से कहा है अच्छा तो थोड़ा सा देखते हैं और तो कल धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं लेकिन तो प्रथम भाग्य नहीं है और द्वितीय में भी कुछ दूर पे भाग्य मिलेगा लोगों का तो अन्वय सदर क्षेत्र बताना पड़ेगा ना बहुत लोग तो भाग्य तो पढ़ लेते हैं पर उनको अन्य नहीं मालूम होता है शब्दार्थ नहीं मालूम होता है पढ़ने से क्या होगा हर इसलोक का अन्वय लगाना पड़ेगा शब्दार्थ लगाना पड़ेगा गीता तो पूरे जीवन काम आने वाली है इसलिए अच्छा तैयार करना अर्थाविष्करण एक अर्थ है उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए किसके गीता के अर्थ गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए ही कि अनेक अर्थ है विवृत पद का अर्थ कर लेना पदच्छेद क्या कर लेंगे पदच्छेद और पदार्थ पदच्छेद समझते अलग अलग विच्छेद कर दिया पदों का और उन पदों का अर्थ अलग अलग कर दिया किस पद का अर्थ है और फिर वाक्या पदकार करने के बाद में क्या होता है वाक्यकार होता है वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पहले क्या होना चाहिए पदार्थ का ज्ञान ज्यान। वाक्यर्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण वाक्यर्थ ज्ञान में पदार्थ का ज्ञान कारण है तो गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक व्याख्या कारो ले पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ और न्यायम है ना न्यायम तर्थ करना है क्या युक्ति अनेक व्याख के द्वारा पदार्थ, और युक्ति युक्ति प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित किए किए जाने जाने पर भी। जाने पर भी भी किसने किया है? पदच्छेदों ने क्या क्या प्रदर्शित किया है पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ और युक्ति प्रदर्शित किए जाने पर भी लोग अत्यंत विरोध अनेक अर्थ सही मानम कि लौकिक मनुष्यों के द्वारा या सामान्य मनुष्यों के द्वारा मतलब अनेक विद्वानों ने ऐसा दिया दिखुण है फिर भी सामान्य मनुष्य अत्यंत विरुद्ध अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण करते हैं सामान्य मनुष्य मतलब ठीक ठीक समय नहीं पाते हैं अत्यंत विरुद्ध अनेक अनेक अर्थ सत्ते की अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ को ग्रहण करते हुए देखकर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ को समझते हुए देख करके तो अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को कौन समझ रहा है लौकिक मनुष्य लौकिक ना कि लौकिक मनुष्यों के द्वारा अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को ग्रीवाणाम समझते हुए देख कर ये अलौकिक मनुष्य कैसा समझ रहे हैं अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ समझ रहे हैं जहाँ पर एक अर्थ है वहां पर भी अनेक अर्थ समझ लेते हैं वो कैसे अत्यंत विरुद्ध विरुद्ध नहीं हो सकते हैं तो अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ को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 इस गीता शास्त्र का संक्षेप में परम प्रयोजन इस गीता शास्त्र का संक्षेप में परम प्रयोजन क्या है गीता शास्त्र का हेतुक संसार से अत्यंत सं। उपर लक्षण निशेषम कि संसार का कारण तो अज्ञान के कारण बंधन है ना की कारण के सहित संसार की अत्यंत निवृत्ति रूप मोक्ष कारण के सहित संसार की अत्यंत निवृति रूप मोक्ष संसार की अत्यंत निवृत्ति कैसे कारण सहित है संसार का कारण क्या है अज्ञान। हाँ okay. कि अज्ञान से सही संसार की अत्यंत प्रति क्या है, है मोक्षण संसार की अत्यंत निवृत्ति मोक्ष गीता शास्त्र का परम प्रयोजन है गीता शास्त्र का परम प्रयोजन क्या है मुक्ति संसार के प्रति घूपना यही गीता शास्त्र का परम प्रयोजन है क्या तक सर्व कर्म संस पूर्वका्त आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मार्थ होती क्या थे आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म सिर्फ होता है इसको करेंगे उत्कर्ष ओम पूर्ण ओम ओम